महाभारत महाभारतमोध्याय सट युधिष्ठिर का अर्जुन से ब्रम स्कर्ण के मारे जाने का वृत्तांत पूछना युधिष्ठिर उचन स्वागतम देव की मात स्वागतम ते धनंजय प्रिय मे दर्शनम गाढ़ यो यो योरचितार्जुन अक्षताभ्याम अरिष्टाभ्याम कर्ण हो महारथ युदिष्ठिर बोले देवकी नंदन तुम्हारा स्वागत हो धनंजय तुम्हारा भी स्वागत है श्री कृष्ण और अर्जुन इस समय तुम दोनों का दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है क्योंकि तुम दोनों ने स्वयं किसी प्रकार की क्षति न करा उठाकर सकुशल रहते हुए महारथी कर्ण को मार डाला है आशे विश्धे सर्वशस्त्र विशारदम अग्रगम धातराष्ट्रम सर्वेशम च रक्ष तमृषेन अशुस कर्णयुद्ध में विषधर सर्प के समन भयंकर संपूर्ण शस्त्र विद्याओं में निपुण तथा तो कौरवों का अगुआ था वह शत्रु पक्ष में सबका कल्याण साधक और कवच बना हुआ था वृषसेन और सुसेन जैसे धनुधर उसकी रक्षा करते थे अनुज्ञात महावीर रावेणास्त्रेण सुदुर्जयम अग्रम सर्वस्थ लोकस् रचनम लोक परशुराम जैसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वह महान शक्तिशाली और अत्यंत दुर्जय हो गया था समस्त संसार का सर्वश्रेष्ठ रति एवं विश्वविख्यात वीर था त्रातरम धारत राष्ट्रम वाहिनी मुखी अंतारम पर सैनिया अमित्र पुत्रों का रक्षक सेना के मुहाने पर जाकर युद्ध करने वाला शत्रु का संघार करने में समर्थ तथा विरोधियों का मान मर्दन करने वाला था। दुर्योधन दुखा योद्यम अप्रधिशम महायुद्ध देवी दुर्योधन के हित में संलग्न रहकर हम लोगों को दुख देने के लिए उद्यत रहता था महायुद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे नहीं कर सकते थे अनला गंभीर अंत मम मित्रण महामृते दृष्टिया युवा जीवा सुर वह तेज में अग्निबल में वायु और ग्रता में पाकाल के समान था अपने मित्रों का आनंद बढ़ाने वाला और मेरे मित्रों के लिए यमराज के समान था किसी असुर को जीतकर आए हुए दो देवताओं के समान तुम दोनों मित्र महासमर में कर्ण को मारकर यहाँ आ गए यह बड़े सौभाग्य की बात है घोरम युद्धम अधिनच्युताजुन कृतम तेना के न प्रजा सर्वाजिकांश श्रीकृष्ण और अर्जुन संपूर्ण प्रजा का संहार करने की इच्छा रखते भाले काल के समान उस कर्ण ने आज मेरे साथ घोर युद्ध किया था फिर भी मैंने उसमें दीनता नहीं दिखाई तीन के मे छिन्नौ हतौ च पाठन सारथी हतवा च यमुरवीर चिखंडिन पश्यता द्रौपदेना च सर्वशः उसने सात्विकी धृष्ट दुम्न नकुल सहदेव वीर तिकंडी द्रौपदी पुत्र तथा पांचालों के देखते देखते मेरी ध्वजा काट डाली पार्थ रक्षकों को मार डाला और मेरे घोड़ों का भी संहार कर डाला था जीत महावीर कर्ण शत्रु जितान महाबाहो महा महा महारणे महाबाहो महायुद्ध में विजय के लिए प्रयत्त करने वाले महापराक्रमी कर्णे इन बहुसंख्यक शत्रुगणों को परास्त करके मुझ पर विजय पाई थी अभिश्रि चम युद्धे परुक्तवान् बहु तत्रुधाम तत्र श्रेष्ठ परिभूय न संशय भीमसेन् तो यदीवा धनजय बहुना मुक्ति नाहम तत्वु मुत्से युद्ध में सृष्टिवीर उसने युद्ध में मेरा पीछा करके जहाँ तहाँ मुझे अपमानित करते हुए बहुत से कटु वचन सुनाए हैं इसमें संशय नहीं है धनंजय मैं इस समय भीमसेन के प्रभाव से ही जीवित हूं, जहाँ अधिक कहने से क्या लाभ? मैं उस अपमान को किसी प्रकार सह नहीं सकता त्रयोदशा वर्षाणी अस्मा तो धनंजय न स्मृद्राम लभे रात्र न चाहनी सुखम कु अर्जुन मैं जिससे भयभीत होकर तेरह वर्षों तक न तो रात में अच्छी तरह नींद ले सका और न दिन में ही कहीं सुख पा सका तस् द्वेषेण संयुक्त परिदह धनंजय आत्मनो मरण या तो वाधि मैं उसके द्वेष से निरंतर झलता रहा जैसे वाघ्रिणस नामक पशु अपनी मौत के लिए ही वध स्थान में पहुंच जाए उसी प्रकार मैं भी अपनी मृत्यु के लिए कर्ण का सामना करने चला गया था काल चिंतान मे चि कथम कर्णों मैं शक्यो युद्धे क्षपेत भवे मैं कर्ण को युद्ध में कैसे मार सकता हूँ यही सोचते हुए मेरा यह दीर्घ काल व्यतीत हुआ है जागृस् कौंते कर्ण सदाजा तर्णभूतमीद जगत कुंती नंदन में जागते और सोते समय सदा कर्ण को ही देखा करता था यह सारा जगत मेरे लिए जहा तहा कर्ण में हो रहा था यत्र यत्र ये अच्छा कर्ण तो धनंजया तर्ण बेवाग्रत स्थित धनंजय मैं जहाँ जहाँ भी जाता कर्ण से भयभीत होने के कारण सदा उसी को अपने सामने खड़ा देखता था सोहम ते दीरे स्वपला इनाम सह सहाय सरथ पार्थ जीत जीवन विसर्जिता पार्थ में समरभूमि में कभी पीठ न दिखाने वाले उसी वीर कर्ण के द्वारा रथ और घोड़ों सहित परास्त करके केवल जीवित छोड़ दिया गया हूँ कौन मैं जीवित नाथो भवे पुनः ममस्य कर्णे नाम ना। अब मुझे इस जीवन से तथा राज्य से क्या प्रयोजन है जबकि आज युद्ध में शोभा पाने वाले कर्णे मुझे इस प्रकार क्षत विक्षत छत्व कर डाला है न प्राप्त पूर्व यदिस्मत कृपद्रोणाच संयुगे तत्प्राप्त अद मे युद्धे सूत पुत्र महाराथा पहले कभी भीष्म द्रोण और कृपाचार्य से भी मुझे युद्ध स्थल में जो अपमान नहीं प्राप्त हुआ था वही आज महारथी सूत पुत्र से युद्ध में प्राप्त हो गया है यथा कुंती नंदन इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ की आज जिस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्ण को मारा है वह सारा समाचार मुझे पूर्ण रूप से बताओ युद्ध यम तुल्य पराक्रम राम तुल्य तथा स्त्रेण सूधित जो युद्ध में इंद्र के समान बलवान यमराज के समान पराक्रमी और परशुराम जी के समान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था वह कर्ण कैसे मारा गया महारथ सामक्षात सर्वयुद्ध विशारद धनुराण प्रवर सर्वेशा एक पुरुष पूजिधित्रेन सपुत्रेण महाबल राधे यो संपूर्ण युद्ध की कला में कुशल विख्यात महारथी धनुरो में श्रेष्ठ तथा सब शत्रो में प्रधान पुरुष था जिसे पुत्र सहित धृतराष्ट्र ने तुम्हारा सामना करने के लिए ही सम्मान पूर्वक रखा था वह महाबली राधा पुत्र कर्ण तुम्हारे द्वारा कैसे मारा गया धातराष्ट्रि योधे सदा जन्म तवा मृत्युम ऋण एक कर्ण सभा पुरुषप्रवर अर्जुन दुर्योधन ऋण क्षेत्र में संपूर्ण योद्धाओं में से कर्ण को ही तुम्हारी मृत्यु मानता था स तया पुरुष व्याघ्र कथम युद्ध तन्ममा चक्षु कौंती यथा कर्णो पतस्वया कुंती पुत्र तुमने कैसे युद्ध में उस कर्ण को मारा है कर्ण जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा मारा गया है वह सब समाचार मुझे बताओ युद्धमान शि पश्यताम सुमृत शारतूल सिंह देव यथा सिंह जैसे सिंह रूरू नामक मृग का मस्तक काट लेता है उसी प्रकार तूने समस्त सुदों के देखते देखते जो जूझते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया है वह किस प्रकार संभव हुआ यह समरे कर्ण यहण सम हसी सदानी कंक पत्रे सुतक्षण तयारेतपुत्र कच्चि छे ते भूमि दुरात्मा परम वो वही कृतौम तय सूत पुत्र निहत्या अर्जुन सम्रांगण में जो सूत पुत्र कर्ण संपूर्ण और विदिशाओं में तुम्हें पाने के लिए चक्कर लगाता था और तुम्हारा पता बताने वाले को हाथी के समान छह बैल देना चाहता था वही दुरात्मा सूतपुत्र क्या इस समय रणभूमि में तुम्हारे द्वारा कंक पत्र युक्त तीखे बाणों से मारा जाकर पृथ्वी पर सो रहा है आज रण क्षेत्र में सूतपुत्र को मारकर तुमने मेरा यह परम प्रिय कार्य पूर्ण किया है यह सर्वतः पर सूतपुत्र समरे जो सदा सम्मानित होकर में भरा हुआ पुत्र तुम्हारे लिए सब और धावा क्या करता था अपने को मानने वाले उस को सम्रांगण में उसके साथ युद्ध करके क्या तुमने मार डाला है रोक्म बरम हस्त गुयुक्त पर युद्धे। तात जो रण में तुम्हारा पता बताने के लिए दूसरों को हाथी घोड़ों से युक्त सोने का बना हुआ सुंदर रथ देने का हौसला रखता और सदा तुमसे होड़ लगाता था वह पापी क्या युद्ध में तुम्हारे द्वारा मार डाला गया यो सदा योसदाद न मत् तो विखथते संसद कौरवाण सपापो जो सौ उन्मत्त हो कौरवों की सभा में सदा बढ़ बढ़कर बातें बनाया करता था और दुर्योधन को अत्यंत प्रिय था क्या उस पापी कर्ण को तुमने आज मार डाला कश्चित समा काम धनु प्रयुक्त तत्शितोहितांगैर्श शेत पाप सुन्न गात्र कच्चिभ्नोदातरात्रस्या क्या आज युद्ध में तुमसे भिड़कर तुम्हारे द्वारा धनुष से छोड़े गए लाल अंगों वाले आकाशचारी बाड़ों से तारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह पापी कर्ण आज पृथ्वी पर पड़ा है क्या उसके मरने से दुर्योधन की दोनों बाहें टूट गई स्लाघते राज जो राजाओं के बीच में दुर्योधन का हर्ष बढ़ाता हुआ घमंड में भर कर सदा मोहवश यह ढिंग हाँगता था कि मैं अर्जुन का वध कर सकता हूँ क्या उसकी वह बात आज निष्फल हो गई ना हम पाद धावे पार्थ कदाचि युद्धे व्रतम तस्तःदूरोया शोध्यक इंद्र कुमार उस मंद बुद्धि कर्ण ने सदा के लिए यह ले रखा था कि जब तक कुंती कुमार अर्जुन जीवित है तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलाऊंगा क्या उस कर्ण को तुमने आज मार डाला यो कृष्णा दुष्ट बुद्धि कर्ण सभा न जहा कृष्ण स पतितान पति न सत्वान जिस दुष्ट बुद्धि वाले कर्ण वीरों के सा बीच घरी सभा में द्रौपदी से कहा था कि कृष्ण तुम इन अत्यंत दुर्बल पतित और शक्तिहीन पांडवों को छोड़ क्यों नहीं देती यो सौ कर्ण प्रत्यजान तदर्थेनाहम भत्वा सकृष्णे न पार्थम इो पयाते स पाप बुद्धि कच्चि चेते सर संवि जिस कर्ण ने तुम्हारे लिए यह प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं श्रीकृष्ण सहित अर्जुन को मारे बिना यहाँ नहीं लौटूंगा जब पापात्मा तुम्हारे बाणों से छिन्न भिन्न होकर धरती पर पड़ा है कच्चित संग्रामो विधुआ समाग में संजय कौरवाणाम प्राप्त कश्चित प्रयासो दुरात्मा क्या तुम्हें आज के संघर्ष में संजयों और कौरवों का जो यह संग्राम हुआ था उसका समाचार ज्ञात हुआ है जिसमें मैं ऐसी दुर्दता को पहुंचा दिया गया क्या तुमने आज उस दुरात्मा कर्ण को मार डाला कश्चितया तुम्ध बुद्धि गांडी वमुक्त सिख ज्वल्भिडल भानो मधुतमांगम कायाकृतम युधित सा सभ्य साची अर्जुन क्या तुमने युद्धस्थल में गांडी धनुष से छोड़े गए प्रज्वलित बाणों द्वारा उस कर्ण के कुंडल मंडित तेजस्वी मस्तक को धड़ से काट गिराया वीर जिस मैं बाणों से घायल कर दिया गया उस समय कर्ण के बध के लिए मैंने तुम्हारा चिंतन किया था क्या तुमने कर्ण को धराशाई करके मेरे उस चिंतन को आज सफल बना दिया यदर्पू सो धन हो उदीक्षत कर्ण सामश्रिएण कच्चिवया सो सामश्रय से भगना परम्य सोधन कर्ण का आश्रय लेकर दुर्योधन जो बड़े जित घमंड में भर कर हम लोगों की ओर देखा करता था क्या तुमने दुर्योधन के उस महान आश्रय को आज पराक्रम करके नष्ट कर दिया पुराम पुरा तिलान सभा मध्य कौरवाणाम समक्षम सदुर्मते कच्चिपहित्य संख्ये यातपुत्रो ये या पूर्व काल में सभा भवन के भीतर कौरों की आखो के सामने हमें थोते तिलों के समान नपुंसक बताया था वह अमरशशील सूतपुत्र क्या आज युद्ध में आकर तुम्हारे हाथ से मारा गया यह सूत पुरा प्रहसुरात्मा पुरा प्रवीण स्वयं प्रहस प्रहसन्ध्यान याग्ञ का पुत्र पुत्र हस्ते, हस्ते पहले से यह बात कही थी कि सुवल पुत्र के द्वारा जीती हुई द्रुप कुमारी को तुम स्वयं जाकर बलपूर्वक यहाँ ले आओ क्या तुमने आज उसे मार डाला यह शस्त्रेष तम पृथिव्याम पिता महम दक्षता संख्या महात्मन। महात्मन जो पृथ्वी पर समस्त शस्त्र धारियों में श्रेष्ठतम समझा जाता था तथा तो जिस मूर्ख ने अर्थरथी गिना जाने पर पितामह विष्व के ऊपर महान आक्षेप किया था उस अधिरत पुत्र को क्या तुमने आज मार डाला अमर सम ने कृत ए मया इति फाल, फाल मेरे हृदय में जिस कर्ण की वायु से प्रेरित हो अमर्थ की आग सदा प्रज्वलित रहती है उस कर्ण को आज युद्ध में पाकर मैंने मार डाला ऐसा कहते हुए क्या तुम आज मेरी उस आग को बुझा दोगे ब्रवि में दुर्लभ कथम तया निहतूतपुत्र अनु्यां सततम् प्रवीर वृत्ते हे सौ भगवान् निंद्र बोलो मेरे लिए यह समाचार अत्यंत दुर्लभ है वीरभर तुमने सूतपुत्र को कैसे मारा मैं वृद्धा के मारे जाने पर भगवान इंद्र के समान सदा तुम्हारे विजयी रूप का चिंतन करता हूँ ये श्री महाभारती कर्ण प्रणवि युधिष्ठिर वाक्य सठष्टमो सथ अध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर में युधिष्ठिर वाक्य विषय छासठवा अध्याय पूरा हुआ